विक्रांत ने अनुष्का की बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर बियर के कैन से एक घूट बियर पीने के बाद कहा देखो एक बात ध्यान से सुन लो अभी हमारे चारों तरफ सिर्फ दुश्मन ही है पहले तो ये जानवी हमें किसी भी हालत में हारतावा देखना चाहती है और फिर डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे भी लोग है जो हमें गलत इल्जाम में फंसाने की साजिश कर रहे है तो हमें किसी भी हालत में इन लोगों का मुंह बंद करना है इसके बाद विक्रांत ने एक और से बियर का लिया और फिर बोल पड़ा इसीलिए कह रहा हूं कि जैसे ही ये केस स्टार्ट होगा मुझे तुम लोगों का 100 परसेंट चाहिए तभी हम सात दिन के भीतर कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे विक्रांत ने एक और घूट बियर का लिया और फिर बोल पड़ा अब कुछ भी हो जाए चाहे मुझे पाताल में जाना पड़े या आसमान में मैं तमिल स्टार ढूंढ कर ही रहूंगा इसके बाद विक्रांत ने आखिरी घूट मारते हुए बियर खत्म कर दिया हर्षित अनुष्का और हर्ष विक्रांत को अवाक नजरों से देखते रह गए इसके बाद हर्ष और हर्षित ने भी बियर का कहन उठाकर एक झटके में बियर को खत्म कर दिया रूही उन लोगों की तरफ विश्वास से भरी नजरों से देखती रह गई वो इस आस में देख रही थी कि ये लोग उसके पिता को कुछ नहीं होने देंगे इस बियर की ड्रिंक के साथ ही अभी तमिल स्टार का केस थोड़ी देर के लिए ऑफिशियली क्लोज हो चुका था कंप्यूटर की स्क्रीन पर तमिल स्टार की एक चमचमाती हुई फोटो साफ नजर आ रही थी यह तमिल स्टार वैसे तो बहुत ज्यादा कीमती नहीं था लेकिन इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा थी जो कि किसी ब्लू डायमंड से कम नहीं थी इस तमिल स्टार की भारतीय इतिहास के धरोहर में कीमत बहुत ज्यादा थी इसी वजह से इसे अमूल्य पत्थर के तौर पर जाना जाता था यह भारत के हजारों साल की विरासत थी जिस वजह से इससे लोगों का काफी जुड़ाव था अब अलग बात है कि विक्रांत का इस पत्थर से जुड़ाव होने की कहानी अलग थी उसके लिए ये किसी राष्ट्रीय धरोहर से ज्यादा आत्मसम्मान को बचाने का जरिया था पहले मैं, मेरे पापा हम दोनों लोग शिमला में रहा करते थे हमारा घर शिमला शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में हुआ करता था मेरे पापा वहां पर पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे और तब मैं क्लास टेंथ में पढ़ती थी हम लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी मैं और मेरे पापा अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे रूही ने सब कुछ शुरू से बताना शुरू किया लेकिन मेरे पापा का असली काम तो यही था वो पोस्ट ऑफिस में नौकरी सिर्फ अनजान लोगों के लिए करते थे ताकि कभी किसी को उन पर शक ना हो मेरे पापा को चोरी की दुनिया में बादशाह इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि उनकी चोरी की स्किल बहुत अच्छी थी बल्कि इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो अपनी पहचान छुपा कर रखते थे और कभी उन पर किसी को शक भी नहीं हुआ था वो अपने वसूलों के बड़े पक्के थे पापा मुझे बहुत मानते थे और मेरी ही वजह से कभी उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की वो मेरा प्यार किसी और के साथ नहीं बांटना चाहते थे यहाँ तक कि एक बार कोई औरत थी जो मेरे पापा को लाइक करने लगी थी वो पापा से शादी करने के लिए भी तैयार थी लेकिन वो नहीं माने कभी नहीं माने रोहिण थोड़ा भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी खुशी के लिए अपनी बेटी की खुशी को दाव पर नहीं लगा सकता वैसे तो पापा हमेशा मेरे साथ ही रहते थे लेकिन बीच बीच में जब उन्हें कोई डील मिलती थी तो उसको पूरा करने के लिए दो चार दिनों के लिए बाहर भी जाते थे लेकिन वो हमेशा मुझे बताकर जाते थे कि वो कितने दिनों में वापस आने वाले हैं अक्सर तीन या चार दिन के लिए ही बाहर जाते थे यही वो टाइम था जब मुझे पता चला कि पापा किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व हैं और वो चोरी वगैरह करते हैं वो घर पर मुझे भी थोड़ी बहुत हाथ की सफाई की ट्रेनिंग देते थे ये बात आज से लगभग छह साल पहले की है जब पापा ने मुझे बताया कि वो एक बहुत बड़ी डील के लिए बाहर जा रहे है और उन्हें लौटने में दस दिन लग सकते हैं पहली बार ऐसा हो रहा था कि पापा मुझे इतने ज्यादा दिनों के लिए अकेला छोड़कर जा रहे थे मैंने उन्हें रोकने की भी कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मुझे किसी तरह समझाते हुए कहा था कि बेटा ये डील बहुत बड़ी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस डील के पूरा होने के बाद शायद उन्हें फिर कभी मुझे छोड़कर नहीं जाना होगा रूही अब काफी भावुक हो चुकी थी उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी टपक पड़ी इसके बाद रूही ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा इसके बाद वो अगले तीस दिन तक नहीं लौटे उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था इसी बीच ये भी खबर सुनने को मिली कि दिल्ली के एग्जीबीशन से तमिल स्टार की चोरी हो गई है उस वक्त मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे पापा इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं लेकिन जब धीरे धीरे पापा को गए हुए पंद्रह बीस दिन हो गए तब मुझे थोड़ा शक होने लगा पापा पूरे तीस दिन के बाद वापस आए जब वो वापस आए तो उनकी हालत बहुत खराब थी ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें किडनेप करके रखा हुआ था और उन्हें खाना भी नहीं दिया गया था उनके साथ मारपीट भी की गई थी शरीर में जगह जगह चोट के निशान बने हुए थे तभी से पापा की मानसिक स्थिति भी खराब होने लगी थी उनकी यादाश्त कमजोर हो गई थी बहकी बहकी बातें कर रहे थे उसी टाइम मुझे थोड़ा शक था तो मैंने सीधे ही पापा से तमिल स्तर की चोरी के बारे में सवाल किया था तो पहले तो कभी वो कहते कि तमिल स्तार की चोरी उन्होंने ही की है फिर कभी कहते कि तमिल स्तर के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है वो चोरी करने के आरोप से भी इनकार कर देते थे मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उनकी किस बात पर यकीन करूं। फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत और खराब होती चली गई रोहिणी अब अपनी आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहा फिर फिर इसके बाद जो कुछ हुआ वो तो आप लोगों को पता ही है मैं पापा को लेकर यहाँ सोलन चली आई और यहाँ उनका इलाज करवाने लग गई जितने बड़े डॉक्टर थे सभी के पास पापा को ले गई यहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि उनके सिर में गहरी चोट आई है जिस वजह से उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया है और उनका ठीक होना बहुत मतलब यह है कि तुम अभी खुद श्योर नहीं हो कि तुम्हारे पापा ने तमिल स्टार की चोरी की है या नहीं रूही की बात सुनने के बाद अनुष्का ने उसकी तरफ हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहा सच कहू तुम्हें तो अभी भी पूरी तरह श्योर नहीं हूं क्योंकि मेरे पापा ने कभी स्पष्ट रूप से इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है लेकिन मुझे शक है कि पापा ने ही ये चोरी की है क्योंकि उस वक्त जैसा पापा का रिएक्शन था और जिस तरह से घटनाएं हुई थी उसके आधार पर मुझे ये लग रहा है रूही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लो हो गया अब ये भी कन्फर्म नहीं है कि तमिलस्तार की चोरी किसने की है अब भला हम कैसे पता लगाएंगे इसके बारे में अभी तक तो ये लग रहा था कि जोधन सिंह ने ही तमिलस्तार की चोरी की है अब तो ये भी श्योर नहीं है अब भला हम कैसे पता लगाएंगे अनुष्का ने हैरान होते हुए कहा मुझे सच में नहीं पता कि मेरे पापा ने तमिल स्टार की चोरी की है या नहीं और अन्य लोगों को क्या लगता है मुझे पापा ने बताया होता कि तमिल स्टार कहाँ है या मुझे कहीं से भी ये पता होता कि तमिल स्टार कहाँ रखा गया है किसके पास है तो अब तक मैं आप लोगों को बताना देती एक मिनट रोही विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा मुझे तो लग रहा है की तुम्हारे पापा कुछ बड़ा गेम खेल रहे है वो जान अनजान बनने की कोशिश कर रहे है